खंडित हो जाता है प्रत्युतम करते खंडित हो जाता है ठीक तो है कर्मों के कर्म अभाव रूप कर्म तो में कर्म दर्शन खंडित हो जाता है न ही करते क्योंकि कर्म की दर्शनम कर्तव्यतया शोध देते ही करते क्योंकि अकर्मणि कर नित्य कर्मों के अभाव रूप अकर्म में नित्य कर्मों के अभाव रूप अकर्म से नित्य कर्मो का अभाव ले रहा था कौन प्राचिधिका कर जो पूर्व पक्ष बना हुआ था ही कर हैं क्योंकि नित्य कर्मों के अभाव रूप कर्मों के अभाव रूप अकर् में कर्म ऐसा समझने को कर्म ऐसा समझने को कर्म ऐसा जानने को कर्तव्य रूप से इ ना छोड़ देते, देते गीता शास्त्र ना गीता शास्त्र में नहीं कहा जाता है या जा गीता शास्त्र में विधान नहीं दिया जाता है तो उनकी लगाएंगे गीता शास्त्र में कहीं ऐसा विधान किया गया है कि कर्मों के अभाव रूप अकर्म को या कर्मों के अभाव को कर्म समझो ऐसा कहीं कहा गया है वही नहीं करते कर्मों के अभाव रूप अकर्म में कर्म ऐसा जानने को कर्तव्य रूप से न छोड़ देते कि गीता शास्त्र में नहीं कहा जाता है या गीता शास्त्र में विधान नहीं किया जाता है तो गीता शास्त्र में क्या कहा जाता है तो बताते हैं तू नित्यस्थ कर्तव्यता मात्र किन्तु नित्य कर्म की कर्तव्यता मात्र कही जाती है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 और अकर्म को कर्म क्यों समझना है क्योंकि नित्य कर्मों के ना करने से क्या होता है इसलिए क्या समझना है कि नित्य कर्मों के ना करने को कर्म, कर्म समझ लेना है कर्म को कर्म समझना है तो वही बताते हैं अब क्या नित्य अकरणाथ प्रत्यवायु भगवती और नित्य अकरणाथ और नित्य कर्म के ना करने से पाप होता है बताइए कर्म को वो कर्म क्यों समझना है या कर्म के अभाव हाँ को कर्म क्यों समझना है क्योंकि तो नित्य कर्म के सत्य हाँ होता है मतलब नित्य कर्मों के अभाव को देख देख नहीं नित्य कर्म के अभाव हाँ को कर्म क्यों समझना है क्योंकि नित्य कर्म के लोग में अकर्मण क्या कर्मेगा अकर्म को कर्म समझना है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 नित्य अकाराथ और नित्य कर्मों के ना करने ऐसी प्रत्यवाया क्या नित्य अकाराथ प्रति और नित्य कर्मों के ना करने से प्रत्यवाय होता है इति फल न इस ज्ञान से कुछ फल नहीं होता है इस ज्ञान में ऐसे ज्ञान से, से कोई फल होगा क्या नित्य कर्मों के करने से तो फल हो सकता है पर नित्य कर्मो के न करने से प्रत्यवाय होता इस ज्ञान से कोई फल होगा क्या हाँ और नित्य कर्मों के ना करने से प्रतिभा होता है इस ज्ञान से कुछ भी भल नहीं होता है नित्या करणम गेटी नोरितम और नित्य कर्मों को ना करना गे रूप से भी विहित नहीं है नित्या करणम गेयट नफी न चोरितम नित्य कर्मो को ना करना रूप से भी विहित नहीं है जो जानने योग्य होता है उसे क्या कहेंगे जानने योग्य तो गैन विधान किसका होता है अपना का भी भी नित्य कर्मों को ना करने का भी धान होगा क्या हाँ वही कहते हैं नित्य कर्णम गेट भी ना चोरितम नित कर्मों को न करना गेट भी विध नहीं है चोरितम कर विम जिसका विधान किया जाए उसे क्या कहते हैं विहित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 उसके अनुसार कर्म को अकर्म समझना यथार्थ ज्ञान है क्योंकि भगवान ने क्या कहा है पहले यज्ञातवा मुक्त ऐसी अशुभा जिसको जानकर अशुभ से मुक्त हो जाएगा तो फिर अशुभ से मुक्ति होगी यथार्थ ज्ञान से ही होगी मिथ्या ज्ञान से नहीं, नहीं होगी हो हो आज जिस देव में कर्म होने पर भी आत्मा में से को कर्म रही समझो देव में क्रिया होने पर भी आत्मा को क्रिया रही समझना तो है तो यथार्थ ज्ञान है इससे तो मुक्ति होना ही है और बाकी नित्य कर्मो को अकर्म समझ लेना नित्य कर्मों के न करने को कर्म समझ लेना ये मोक्ष का साधन हो सकता है क्या इसलिए यह ज्ञान कैसा है मिथ्या ज्ञान है पंक्ति लगाना कर्म अकर्म की मिथ्या दर्शनाथ कर्म अकर्म है ऐसा लगाएंगे कर्म अकर्म है इस प्रकार कैसे कहेंगे ऐसा कुछ जोड़ के अर्थ करना दूसरे टीकाकारों की व्याख्या के अनुसार या दूसरे टीका जैसी व्याख्या करते हैं उसके अनुसार कर्म अकर्म है इस मिथ्या ज्ञान से करम है इस प्रकार है। कैसे सरलता से हम कैसे बताएंगे आपसे कर्म अकर्म है ना अच्छा कर, अच्छा एक मिनट चलिए कि कर्म अकर्म है ऐसे मिथ्या ज्ञान से कर्म अकर्म है ऐसे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 अशुभ से मुक्ति रूप फल भी संभव नहीं है अशुभा मोक्षण फलम अपनी न उपद्य दोबारा लगाएंगे कर्म अकर्म है इस प्रकार प्राचीन टीकाकारों के अनुसार मिथ्या जानते। से यह प्राचीन टीकाकारों के अनुसार कर्म अकर्म है इस मिथ्या ज्ञान से अशुभा मोक्षणम फलम अपनी न उपद्य अशुभ से मुक्ति रूप फल भी संभव नहीं है और देखेंगे बुद्धिमत्वम फलम अपनी न उपद्य की बुद्धिमत्व तो रूप फल भी संभव नहीं, नहीं। है ऐसे मिथ्या ज्ञान से मुक्ति होगी क्या तो मिथ्या ज्ञान से मोक्ष रूप फल नहीं मिलेगा और मिथ्या ज्ञान से बुद्धिमत रूप फल मिलेगा क्या हाँ तो, तो मिथ्या ज्ञान से बुद्धिमत तो रूप फल भी संभव नहीं है और ऐसे मिथ्या ज्ञान से युक्तता फलम अपनी न उपद्य की युक्तता अर्थ क्या होगा योगित तुम युक्त कर्थ योगी किया युक्तता का अर्थ होगा योगित योगी तो फल भी संभव नहीं है क्या कृष्ण कर्म कृत यहाँ ध्यान देंगे भगवान ने क्या कहा है इसका मनुष्य बुद्धिमान तो बुद्धिमान का है तो फल क्या हो गया बुद्धिमत्व बुद्धिमत्व जिसमें होगा वो होगा बुद्धिमान है बुद्धिमत्व जिसमें रहेगा वो क्या होगा हाँ और युक्तत्व जिसमें होगा वो उससे क्या देंगे आप युक्त तो जिसमें होगा उससे क्या देंगे युक्त तो सा बुद्धिमान मनुष्येषु, तो सयुक्त का है ना भगवान ने और क्या में कर्म कृत, तो क्या फल हुआ कृष्ण कर्म तो हो क्या होगा और कृष्ण कर्म कृत्य जिसमें रहेगा उसे क्या कहेंगे कृष्ण कर्म से, तो भगवे श्लोक बोलना सा मनुष्य मनुष्यु क्या था स बुद्धिमान मनुष्यु सायुक्त सा कृष्ण कर्मकृत यहाँ बुद्धिमान कहाँ है युक्त कहा है कृष्ण कर्मकृत कहा है कृष्ण कर्म कृत के आगे कुछ कहा श्लोक में नहीं कहा है ना तो कृष्ण कर्म कृत्य आदि ये ये ये ठीक नहीं बनती तो आदि तो कुछ कहा नहीं ना भगवान ने तो यहाँ पर जैसा यह मैं कहता हूँ वैसा काट कर लो कृष्ण कर्म कृत्य रूपम क्या कहेंगे आदि काट करके रूपम कर दो कृष्ण कर्म कृत रूपम आदि की कोई आवश्यकता नहीं है की भगवान ने उतना ही कहा है हो जाएगा कृष्ण तो कर्म कर्मकृत रूपम क्या ऐसा करेंगे क्या कृष्ण कृत क्या कृष्ण कर्म कर्मकृत रूप अभी न उपद्य के तो ये मिथ्या ज्ञान से सभी फल मिलेगा मिथ्या ज्ञान के द्वारा अशुभ से मुक्ति रूप फल बुद्धिमत्मृत रूप, रूप, रूप फल मिलेगा हाँ नहीं मिलेगा तो ये फल नहीं मिलेगा तो यदि कहें चलो ये फल नहीं मिलेगा लेकिन ऐसा कर करके प्रशंसा की गयी है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 और दूसरे की प्रशंसा की गई तो यहाँ कहते हैं मिथ्या ज्ञान से ना तो फल होगा और ना ही क्या होगी प्रशंसा होगी ये ध्यान रखना है अब ये तो प्राचीन का कार जैसा अर्थ करते हैं उसके अनुसार वो उस श्लोक से जो ज्ञान होगा वो कैसा होगा मिथ्या ज्ञान ही होगा कर्म अकर्म प्रशन तो मिथ्या ज्ञान ही होगा मिथ्या ज्ञान एवं साक्षात अशुभ रूपम लगाना क्यूँकी मिथ्या ज्ञान साक्षात अशुभ रूप है क्यूँकी मिथ्या ज्ञान साक्षात ही करते क्योंकि, क्योंकि मिथ्या ज्ञान है, है, है? इसलिए जोड़ लेना इसलिए फिर मिथ्या ज्ञान को फिर जोड़ लेना इसलिए मिथ्या ज्ञान अन्यस्मात अशुभात मोक्षणम कुतः इसलिए मिथ्या ज्ञान अन्य अशुभ से मुक्ति कैसे दे सकता है कुतः करते कैसे अकस्मात कारणार्थ क्योंकि मिथ्या ज्ञान साक्षात अशुभ है इसलिए वह कौन मिथ्या ज्ञान इसलिए वह मिथ्या ज्ञान अन्य अशुभ से मुक्ति कैसे दे सकता है अन्य अशुभ कौन है संसार जो स्वयं अशुभ है वो अशुभ से मुक्ति दे देगा हाँ और वस्तुकार कैसे ही कैसे क्योंकि तमातम सा निवर्तक नगवती क्योंकि तम तम का निवर्तक नहीं होता है अंधकार अंधकार का निवर्तक होता है क्या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 तो क्या है कहते हैं कि फला भाव निमित्तम गौणम कि फला नहीं फला भावा भाव भाव निमित्तम गौणम कि फल के भाव और फल के भाव और फल के अभाव के कारण गौड़ रूप से समझना है गौड़ रूप से समझना है वो मिथ्या ज्ञान नहीं है जैसे सोचो वन में जो एक हिंसक उत्पाद प्राणी रहता है ना उसको क्या कहते हैं सूह क्या कहते हैं अच्छा और कुछ वीरता के कारण बालक को भी क्या कह देते तो बालक को तो उसकी कैसे कहते हैं गौर रूप से कैसे रहते हैं मिथ्या तो नहीं कहते हैं गौर रूप से कहते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर फल के भाव और अभाव के कारण गौड़ रूप से कहा गया है वो मिथ्या ज्ञान नहीं है तो इसको समझो फला फल भाव निमित्तम और फल अभाव निमित्तम फल भाव निमित्तम और फल अभाव निमित्तम इनको समझने का प्रयास करिए लोग क्या है कर्म याकर्म या फेरे कर्म में जो अकर्म समझता है क्षी के अनुसार क्या आता था कि नित्य कर्मों का फल नहीं होता है फल न होने के कारण नित्य कर्मों को क्या समझना है अकर्म जो तो फल नहीं देते हैं इसलिए अकर्म ही जैसे हैं ये फल न होने के कारण नित्य कर्मों को क्या समझना है अकर्म तो नित्य कर्मों को अकर्म समझना है क्यों फल तो फला भाव निमित्तम फलाभाव के कारण ये फला भाव निमित्तम इससे क्या कहेंगे फला भाव के कारण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 तो फल भाव निमित्तम फल होने के कारण फल भाव निमित्तम को क्या हुआ तो फल होने के कारण अकर में कर्म दर्शन तो ये जो दर्शन है ना ये कैसा है गौड़ रूप कैसे है ये मिथ्या ज्ञान नहीं है बल्कि गौड़ दर्शन है पंक्ति लगी हाँ इकर्म में जो अकर्म में दर्शन है अथवा अकर्म में जो कर्म दर्शन है वह मिथ्या ज्ञान नहीं है तभी किम तो क्या है फल भाव वो फल भाव के कारण वह गौड़ रूप से देखना है या गौड़ रूप से समझना है पंक्ति लग गई फल भाव निव निम कैसे हुआ दोनों समझ लेना ये शंका हुई इसका समाधान देने वाला सिद्धांति कैसा ऐसा नहीं कहना ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना पंक्ति लगाइए गौणात् कर्मा कर्म विज्ञान रूप से रूप कर, से कर्मा कर्म के ज्ञान से भी गौर रूप से कर्मा कर्म के ज्ञान इसको फिर पूरा समझना पैसे कि गौर रूप से कर्म को अकर्म जानने से और अकर्म को आ, इतना जोड़ना पड़ेगा केवल कर्मा करो विज्ञान लिखा है ना कि कर्म को अकर्म जानने से और आगे क्या समझेंगे कि अकर्म को गौर रूप से कर्म को अकर्म जानने से तथा अकर्म को कर्म जानने से भी फल सुना नहीं गया है फल नहीं सुना गया है, है। मतलब ऐसा जानने से भी कोई ए, फल प्राप्त हो जाएगा क्या हाँ गौर रूप से कर्म को अकर्म जानो वकर्म को कर्म जानो तो इसका भी कोई फल यहाँ सुना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 कि सुने गए अर्थ की हानि और अश्रुत अर्थ की कल्पना कर रहे पूर्व पक्षी की पूर्व पक्षी के अनुसार सुने गए अर्थ की हानि और अश्रुत अर्थ की कल्पना से भी अभी है ना कशित विशेषो न लग देते की कोई विशेषता दिखाई नहीं देती या कोई विशेषता प्राप्त नहीं होती है पूर्व पक्षी के अनुसार क्या होता है सुने गए अर्थ की हानि और न सुने गए अर्थ की कल्पना इससे कोई विशेष विशेष लाभ होता है क्या हाँ पंक्ति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 सूत्र अर्थ का त्याग हुआ और जो वर्ष नहीं सुना गया इस श्लोक से उसकी कल्पना होगी अब कल्पना से भी तो कोई विशेषता नहीं मिली ये अनुवाद में जो श्रुति सिद्ध विरुद्ध है ना अनुवाद गीता ठीक नहीं है सुने गए अर्थ का त्याग और न सुने अर्थ की कल्पना यही है श्रुति का यहाँ कोई मतलब नहीं है जैसा वर्थ अनुवाद में श्रुत का श्रुति कर दिया ठीक नहीं है अब देखना श्रुप और श्रुति मतलब वेद श्रुत मतलब सुना गया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 या भगवान को यदि वही अर्थभ होता या हिंदी की पंक्ति ले सकते में क्या किया है भगवान को यदि यही हाँ, ये ले सकते भगवान को यदि यही अर्थ होता कौन पूर्व पक्ति के द्वारा किया गया अर्थ भगवान को यदि यही अर्थ होता तो अब लगाना स्वशब्दे नत्यम तो भगवान ने अपने शब्दों के द्वारा भी कह सकते थे अपने शब्दों के द्वारा भी हाँ या अपने वाचक शब्दों के द्वारा भी कह सकते थे वाचक शब्दों के द्वारा कह सकते थे मतलब वो ए, थे। के के थे, मतलब लाक्षणिक शब्दों के द्वारा नहीं कहते वाचक शब्दों के द्वारा कहते मतलब लाक्षणिक शब्दों के द्वारा कि यदि भगवान को यही सब होता तो अपने शब्दों से भी भगवान कह सकते थे स्वा शब्दे सत्यम किस प्रकार कह सकते थे कि नित्य कर्म फलम नाशी की नित्य कर्मो का फल नहीं होता है नित्य कर्मो का फल नहीं होता है इसलिए नित्य कर्म क्या है अकर्म है। नित्य कर्म को अकर्म समझना है आया? और चाहते ते शाम से नरक पाता चाहते ते शाम से नरक पाता और उनके नित्य कर्मों के ना करने से तेसाम से लेना नित्य करो नाम तेसाम से क्या लेना है चाहते शाम अकरणाथ तो नित्य कर्मों के ना करने से नरक पात होता है या नरक की पात होता है नरक में गिरना होता है नरक में गिरना होता है और नित्य कर्मो के न करने से नरक में गिरना होता है तो नरक में गिरना ये क्या हुआ ये हो गया है ना अच्छा प्रत्यवाय फल हो गया ना हाँ इसलिए क्या होता क्या है कि अगर भगवान स्पष्ट कह सकते थे ना भगवान किस प्रकार कह सकते थे नित्य कर्मों कि भगवान अपने शब्दों से भी कह सकते थे कि नित्य कर्मों का फल नहीं होता है और नित्य कर्मो के न करने से नरक पात होता है कह सकते थे नब प्रकार से तब कर्म अकर्म या फसदेद इस प्रकार भगवान ने कहा है तरह से तब कर्मण अकर्म या फेद इत्यादि वचनों के द्वारा इत्यादि वचनों के द्वारा दूसरे ब्याज कर् कर लेना कि माया युक्त माया युक्ते दूसरे को मोहित करने वाले वचन वचनों से, से क्या प्रयोजन था एक मिनट तत्रकार से तब कर्मकर्म या प्रस्त इत्यादि के इत्यादि इत इत के द्वारा नहीं द्वारा लगाना तब से तब अन्वय ईसा करना बोल रहा हूँ कार से तब पर व्याोह रूपेण ब्याजे ने ठीक है तत्र कर्मण कर्म या प्रस्तेद तरह से तब कर्मण कर्म या, या प्रश्द इत्यादि इत्यादि पर व्यामोल रूपेण व्याजेन किम इत्यादि दूसरे को मोहित करने वाले माया मय बचनों से क्या प्रयोजन था दूसरे को मोहित करने वाले माया मय बचनों से क्या प्रयोजन था मतलब यह है कि पूर्व पक्षी जैसा अर्थ करता है यदि वही अर्थ भगवान को मान न होता तो भगवान सीधे सीधे उन्हीं शब्दों में कह देते दे है उन्ही शब्दों में कह सकते थे और इन सही तो क्या है की दूसरे को मोहित करने वाले माया मय क्यों बोलते भगवान सीधे कहा जा सकता था ना कह सकते थे भगवान तो दूसरे को मोहित करने वाले मायामयन क्यों बोलते मतलब अस्पष्ट क्यों कहते भगवान पंक्ति लगेगी तत्र कर्मण कर्म या पचेत इत्यादि ना कर्म व्यामय रूपेण व्याजन की दूसरे को मोहित करने वाले मायामय वचन क्यों कहते अब पंक्ति लगाएंगे ठीक है तो भगवान ने इस स्पष्ट वैसा कहा है क्या नित्य कर्म नाम फलम नाशी या करनाशा न रख कहा है भगवान ने इसका मतलब भगवान को वो नहीं है इष्ट होता तो कहते हाँ भगवान को अब देखना तब तत्व एवं भ्याच्च, भ्याच्च तब इस प्रकार व्याख्या करने वालों के द्वारा इस प्रकार व्याख्या करने वालों के जो प्राचीन टीका जैसी व्याख्या करते हैं ऐसी व्याख्या करने वालों के द्वारा व्याख्या करने वालों के द्वारा इति व्यक्तम कल्पितम ऐसा ऐसी स्पष्ट कल्पना होती है ऐसी स्पष्ट पंक्ति पर ध्यान दे रहे हैं तथा एवं व्याणे में तब ऐसी व्याख्या करने वालों के द्वारा इति व्यक्तम कल्पितम व्यक्तम करता स्पष्टम ऐसा ऐसी स्पष्ट कल्पना होती है क्या कल्पना होती है की भगवता उक्त वाक्यम लोक की भगवान के उक्त वचन लोगो को मोहित करने के लिए लोगों को तभी तो ठीक ठीक थी समझ में नहीं आ रहा है जो मतलब करते हैं उसके अनुसार तो यही मानना होगा कि उनके वचन लोग को मोहित करने के लिए हैं मतलब वो साफ साफ नहीं बताते हैं क्या उनका अभिप्राय है छद भगवान जिसके अर्थ भी पता न चले और बात कहते हैं क्या एक छद के नरक्षणीय वस्तु न और क्या और छदरूप क्या हाँ क्या छद रूपेण वाक्य ने एकद रक्षणीय वस्तु ना और रूप वाक्य के द्वारा मतलब जो स्पष्ट वाक्य होते हैं एक जिनसे अर्थ स्पष्ट पता चले और दूसरा वाक्य का ऐसा होता है छद रूप वाक्य जिससे स्पष्ट पता ना चले क्या छदरूपेण वाक्य ने और छद वाक्य के द्वारा एक रक्षणीय वस्तु ना यह गोपनीय वस्तु नहीं है यह गोपनीय वस्तु ध्यान देना भगवान जो उपदेश कर रहे हैं अर्जुन के लिए तो उसको ठीक ठीक समझने के लिए कर रहे हैं अथवा ऐसा उपदेश कर रहे हैं कि विषय गोपनीय बना रहे अर्जुन समझ ही ना सके <सब्था> भगवान उपदेश कर रहे हैं कि ठीक ठीक अर्जुन समझ सके ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसा उपदेश करे की गोपनीय बना रहे और समझ ही ना सके ऐसा तो नहीं है तो वही भाषाकार बताते हैं क्या छदरूपण वाक्य ने तद रक्षण वस्तु के द्वारा ये गोपनीय वस्तु नहीं है कौन जिसका उपदेश किया जा रहा है या गोपनीय वस्तु हाँ। अच्छा बात आई समझ में तो भगवान छद्धन का प्रयोग कर सकते हैं क्या हाँ। और भाष्यकार जैसा से करते हैं उसके अनुसार वे वाक्य रूप वाक्य नहीं है स्पष्ट वाक्य भाष्यकार जैसा से करते हैं वह वैसा अर्थ को मानने पर वे वाक्य तो स्पष्ट अर्थ के बोधक है और पूर्व पक्षी जैसा करता है श्लोक ऐसी वो अर्थ स्पष्ट निकलता नहीं है तो वाक्यों को छद्रूप वाक्य मानना पड़ेगा पूर्व पक्षी जैसा अर्थ करता है के मानने पर वाक्य को कैसा पड़ेगा? मानना पड़ेगा रूप मानना पड़ेगा पंक्ति लगे रूप द्वारा या गोपनीय वस्तु नहीं है या गोपनीय विषय नहीं है अभी लगाइए और ऐसा हो ऐसा है क्या ए, एक मिनट हाँ इस तो शब्दों को देखना शब्दांतरण पुनः पुनः उच्च सुबोधम से आते शब्दांतरण की अन्य शब्दों के द्वारा पुनः पुनः कहे जाने पर सुबोध हो जाएगा शब्दांतरण है ना? अन्य कि अन्य शब्दों के द्वारा या शब्दांतर के द्वारा बार बार कहे जाने पर सुबोध हो जाएगा ध्यान देना मतलब ऐसा तो नहीं हमारी बात को समझना भगवान ने जो पूर्व पक्षी पूर्व पक्षी ने जैसा किया है उसके अनुसार वे वाक्य स्पष्ट अर्थ के बोधक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 इत्यवकतु न युक्तम या कहना भी इस प्रकार कहना भी उचित इत्युमत ले आना शब्दांतर से पुनः पुनः कहे जाने पर सुबोध होगा इत्यो इत्तेव का करता इस प्रकार वक्तुओं की न युक्तम इस प्रकार कहना भी उचित नहीं है कि इसको बार बार कहने को समझ में आएगा ऐसा भी उचित नहीं है इसलिए भगवान ने जो कहा है वो उसका अर्थ स्पष्ट है हाँ उसमें अन्य अर्थ नहीं करना चाहिए पंक्ति तो लगाएंगे कर्मण एवं अधिकारस्ते स्फुट तरह उक्तार था और था देखो उसी बात को कहते हैं करते क्योंकि क्योंकि कर्मण एवं अधिकारस्ते यहाँ पर स्पष्ट अर्थ का यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया अर्थ पुना वक्तव्य नहीं होता है पंक्ति तो लगाएंगे ही अर्थ क्योंकि कर्मण एवं अधिकारस्ते इत है पर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 ही करते क्योंकि कर्मण अधिकार यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया अर्थ पुनः वक्तव्य नहीं है अथवा पुनः यहाँ पर कहने योग्य नहीं है वो तो वही स्पष्ट हो गया सर्वत्र कर्तव्यम क्या सर्वत्र कर्तव्यम प्रसस्तम चाहम क्या सर्वत्र और सभी जगह करते करने योग्य वस्तु और सभी जगह करने योग्य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 प्रशस्त होता है और क्या वो दब्यम और वही जानने योग्य होता है कौन जानने योग्य होता है कर्तव्य और प्रशस्त कौन होता है कर्तव्य ठीक है हाँ अब नित्य कर्मों को ना करना ना करना कोई कर्तव्य क्या जैसा आपसे करता था क्या सर्वत्र हो सभी स्थानों पर कर्तव्यम प्रशस्तम कर्तव्य प्रशस्त तो होता है और क्या वो दब और जानने योग्य होता है योग में बच गया तो दोबारा लगाना क्या सर्वत्र और सभी जगह कर्तव्यम यो प्रशस्तम और सभी जगह कर्तव्य भी प्रशस्त होता है कर्तव्य भी और क्या बोधव्यम और वही बोधव्य होता है जानने योग्य होता है कौन कर्तव्य निष्प्रयोजनम बोधव्यम न की निष्प्रयोजन वस्तु बोधभव्य नहीं होती है निष्प्रयोजनम करते है क्या फल रहित फल रहित वस्तु या व्यर्थ वस्तु बोधव्य नहीं होती है जानने योग्य नहीं होती है इति उचित ऐसा कहा जाता है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 तत्प्रत्युपस्थापित वस्तुभाषम यहाँ भी क्या जोड़ेंगे बोधभ्यम न करते हुआ करवा कर सकते हैं, हैं। वस्त्वा भासं वस्त्वा भासं ना और है तत्प्रत्युपस्थापित वस्तुभाषम बोधव्यम न बहती और तत्प्रत्युपस्थापितम कर कि मिथ्या ज्ञान के द्वारा उपस्थित की गई किसके द्वारा मिथ्या <स्ति> ज्ञान के द्वारा उपस्थित की गयी या मिथ्या ज्ञान के द्वारा उपस्थित किया गया वस्तु का आभा वस्तु का वस्तु का आभास अथवा आभास मात्र वस्तु आभाष मात्र, मात्र? रज्जु में जो सर्फ है वो कैसा है आभास, आभास, आभास मात्र है कैसा है आ, आ, आ, यार पंक्ति लगाना वह तट प्रतिपस्थापितम अथवा मिथ्या ज्ञान के द्वारा उपस्थित किया गया मिथ्या ज्ञान के द्वारा उपस्थित किया गया आभाष मात्र वस्तु वो नहीं है आभाष मात्र मात्र वस्तु बोधब्य नहीं है समझी लगेगी मतलब मिथ्या ज्ञान बोधभव्य नहीं है और मिथ्या ज्ञान का विषय भी बोधव्य नहीं है जो मिथ्या ज्ञान का विषय है उसको भाषाकार में क्या कहा है वस्तु आभाष क्या का है दर... वस्तु आभाष कहा है मिथ्या ज्ञान का विषय वस्तु नहीं है बल्कि क्या है वस्तु का तो ठीक है जैसा लिखा है वैसे अर्थ कर लो अथवा मिथ्या ज्ञान से उपस्थित किया गया वस्तु का आभास बोधव्य नहीं है मिथ्या ज्ञान से उपस्थित किया गया वस्तु का आभास बोधव्य नहीं है मिथ्या ज्ञान का विषय वस्तु होगा कि वस्तु का आभास होगा हो तो वो भी बोधव्य नहीं है अब देखना ये जो आया था ना कि अकर्म को कर्म समझना है मतलब नित्य कर्मो के न करने को कर्म इसलिए समझना है क्योंकि न करने से क्या हो जाता है कृत्य ये बात पहले भी आ गई थी पर देखो भाष्यकार दो है लगाइए नित्या नाम अकर्णात अभाव अभी लगाता नित्य कर्मों के न करने रूप अभाव से नित्यानाथ है ना इसका नित्यानाथ नित्य कर्मों के न करने रूप, रूप, रूप, रूप अभाव से भी अभाव से भी प्रत्यवाय रूप भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है प्रत्यवाय मतलब पाप पाप तो भाव बना है ना प्रत्यवाय रूप भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है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 मतलब असत पदार्थ क्या इसका रहता असत का अभाव नहीं मतलब असत की असत की सत्ता नहीं होती असत की विद्यमानता नहीं होती है के लिए और कथम अस्था सज्जायत इतिदर्शितम और क्या कथम अस्था सज्जायत श्रुति है असत से सच कैसे हो सकता है मतलब अभाव से भाव कैसे हो सकता है इति दर्शितम मतलब यह कहा जा चुका है दर्शितम भूतकाले ना तो वास्तव ने पहले भी कह दिया है ठीक नहीं हाँ, ये पहले भी कहा गया है पंक्ति लगाना ना सतो विद्य भचनाथ और फिर चावय करेंगे चा कथम अस्था सज्जा इथी दर्शितम ठीक है ये वचन है और ये कहा गया है लग जाएगा असता सत्यन प्रति असत से सत की उत्पत्ति का निषेध होने से असत मतलब अभाव अभाव से भाव की उत्पत्ति का निषेध होने से असत से सत की उत्पत्ति का निषेध होने से असत से सत की उत्पत्ति को मानने वालों के द्वारा नित्य कर्मों के ना करने से क्या होता है प्रत्युआ तो असत से वो सत सत्य की उत्पत्ति मान रहे हैं तो मानने वाला कौन हुआ प्राचीन की क्या पंक्ति लगाएंगे असत से सत्य जन्म का निषेध होने के कारण असत ऐसी सत्य उत्पत्ति मानने वालों के द्वारा इतिम के साथ अनुय होगा कि ऐसा कहना होगा ऐसा कहना होगा अष्ट सत्यन्म प्रषे असत सद उत्पत्तिमुट असत से सत्य की उत्पत्ति का निषेध होने के कारण असत से सत्य की उत्पत्ति मानने वालों के द्वारा यह कथन होगा क्या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 और पंक्ति देखना चा, चा शास्त्रम दी, से लेना यहाँ पर लोकानुग्रह प्रवृत्तम शास्त्रम लोकानुग्रह प्रवृत्तम शास्त्रम लोक का अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त हुआ शास्त्र है करेंगे शास्त्र का लोकानुग्रह प्रवृत्तम शास्त्रम लोक का अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त हुआ शास्त्र निष्फल कर्म ना विद्याल कर्म का विधान नहीं कर सकता है निष्फल कर्म का विधान करेगा क्या जो सबका जो लोक का अनुग्रह करने के लिए शास्त्र प्रवृत्त हुआ है वो सफल कर्म बताएगा, बताएगा? आ, तो निष्फल बताएगा हाँ तो निष्फल कर्म को नहीं बताएगा और शास्त्र नित्ठ कर्म का विधान करता है कैसे अहोरा संध्या उपासी और हाँ प्रतिदिन संध्योपासन करना चाहिए प्रतिदिन क्या करना चाहिए संधोपासन करना चाहिए तो शास्त्र निष्फल कर्म का विधान कर सकता है क्या ये भाष्यकार भगवान कह रहे हैं पूर्व पक्षी तो नित्य कर्मों का फल नहीं मानता है और के भगवान भाष्यकार कहते हैं की शास्त्र ऐसे निष्फल कर्म का विधान नहीं कर सकता है और शास्त्र विधान करता है तो कर्म कैसा होगा वो सफल ही होगा पंक्ति लगेगा वैसे ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्ण पूर्णम voice right.